इस प्रकार आदि भावना तब तक तुम चक्र चक्र में में घूमते रहोगे यही घूमने के लिए तो सिद्धांत तो है।, है।, है अभेद प्रतिपत्ति मतलब शरीर तो भिन्न होगा शरीर अलग अलग है शरीर से भिन्नता भी दिखाई पड़ता है उसको हम निषेध नहीं करते परंतु ये जो अंदर जो जो है, है तो में जो है, वो वो हैं संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं मिनट। संसार से मुक्त हो जाते हैं, तो इसको समझाते हुए ज्ञान से संसार में और ये से तो ने को तुमको अलग अलग शरीर लेकर जब तक रोज तुम ब्रह्म के साथ एक होकर सोते हो फिर भी उस उस अवस्था में फिर आ जाते हैं क्योंकि अज्ञान नष्ट नहीं हुआ अस्मा ने को किया, और से मुक्ति अच्छा कि दर्शन में स्थिर रहने के लिए जो हमारे पास कोई मने तो पैसा आदि होना तो मन क्या करता है ये वो करू, करूं ऐसा जो संकल्प करता है नहीं है जो हम उसको विचार पूर्वक छोड़ देंगे तो अब क्या होता होता है है फिर मन में है मन में में ये ये सब सब संकल्प नहीं नहीं होते कि करना करना चाहिए चाहिए वो ही इसीलिए बोलते हैं इसलिए, है, इसलिए जगह कर्म साधन उपाधान परमात्मा अभिध प्रतिपत प्रतिषेध कृत्यम के साथ एकत्र अनुभव करने के लिए ये मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ और मैं को, को कर्म करना है इसलिए कर्म का साधन साधन सहित कर्म संबंधी चिंता को छोड़ देना चाहिए परमात्मा परमात्मा अभिद्धि विरुद्ध क्योंकि अभिन्नता की चिंता में और अपने में असंग पूर्ण व्यापक भी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ मनुष्य हूँ ये भी हूँ ये धार्मिक ये दोनों चिंता आपस में विरोध है इसलिए जो है इसको त्याग करके बिल्कुल यदि कर्म तो तो कर्मानी कर्तव्य निवर्त ईशानी कर्म साधन असंबंधी कर्म निमित्त निमित कर्म निमित्त जाति अभेद प्रतिपत्ति न अवक्षत इति पर आदि तत्मसी निश्चित यदि रूप वाक्य कर्तव्या जिंदगी भर करने के निःशास्त्र करते होते हाँ में भगवान में मन लगाने के लिए अपनी तो धीरे जैसे भी ऐसा ही दिखा है इसीलिए यदि कर्म करते जिंदगी भर कर्म करते ही होता तो श्रुति निशान में विधानी क्यों करता निवर्ती तो उसको छुड़ाने के लिए इच्छा नहीं करते श्रुति कर्म साधन असम क्यों जो परमात्मा है अक्रित, ना नस्टिकृत कृत्य जो वस्तु सिद्ध वस्तु है जिसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है कर्म से जो किया जा सकता है वो चार प्रकार की वस्तु उत्पत्ति, और आप ये चार हो सकता है से। आत्मा व मुक्ति ये उत्पत्तिशील वस्तु है नहीं यदि मुक्ति भी उत्पत्तिशील वस्तु हुई होती तो मुक्ति निश्चित ही अनित्य होता और यदि अनित्य ही होगा तो कर्म फल से क्या भिन्नता है उनको तो हम क्यों चाहेंगे इस प्रकार की मुक्ति को इसलिए तो आप बोलते हैं यदि कर्म ने को छोड़ दो नहीं बर्म न न कर्म न न कर्म के द्वारा अनेक शून्य पांडित्य के द्वारा भगवत प्राप्त तो नहीं होता न निवर्त ईशिती शादन क्योंकि नास्ति सिद्ध वस्तु साधन के द्वारा प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है सिद्ध वस्तु मतलब जो पहले से तैयार है पहले से विद्यमान है मुक्ति क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वरूप तो मुक्त है आत्मा स्वरूप तो असंग है यदि वो पहले से सिद्ध नहीं होता तब तो उसको तैयार करने के लिए हम कुछ कोशिश करते जो पहले, पहले से विद्वान उसको तैयार बनाने विद्यमान केवल बोलते हैं कर्म साधन असंबंधी न कर्म का कर कर साधन संबंध नहीं रखने वाला और कर्म निमित्त जाति अष्ट असंबंधी न कर्म करने के लिए मैं इस जाति का हूँ मैं इस आश्रम वर्ण और वाला आत्मा वो जो एवं अभित प्रतिपत्ति इस परमात्मा का और आत्मा का अभिद की बोध न नश्रुति नहीं बोलती तत्म श्री हम ब्रह्म हम ब्रह्म भाग्य के द्वारा यदि आपको नहीं होती अथवा आपको ये गोपाल समस्त उपनिषद को एक गाय के समान समझ करके और उसको दोहन किया भगवान श्री कृष्ण ने और गीता उसका दूध है गीता अमृत गीता रूप अमृत दुग्ध है पार्थ जो है अर्जुन जो है वो बात बच रहा है उसके निमित्त से इसको उसी इस तो में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन तुम्हें तो धर्म आचरण को छोड़ना पड़ेगा परंतु तो धर्म आचरण करते समय मैं कर रहा हूँ मुझे ये फल चाहिए ये भाव मन से निकाले बिना नहीं होगा धर्म तो आचरण करना पड़ेगा ये भाव मन में आए कि नहीं ये देखना पड़ेगा यदि धीरे धीरे वो भाव चला जाता है फिर कर्म भी छोड़ना पड़ेगा छोटे आत्मनिष्ठाओं के बनना पड़ेगा इसीलिए आत्मना न एवं अभेद प्रतिपत्ति न अवक्षत अवेक्षा सा निश्चित इस निश्चित इस प्रकार प्रतिपादन करने करने वाला अभिन्नता वाले को केदारा नहीं बोलते कि शरीर को लेकर के नहीं बोल रहे तुम्हारे अंदर जो चेतन तत्व तो बैठा जिसने कारण से शरीर सारा चीज को देखना सुनना समझना काम कर पाते हैं वो वही तो एक ही परमात्मा अनेक परमात्मा नहीं है वो एक ही वही तुम हो दिखाया कि भेद दर्शन की निंदा किया और अभेद दर्शन को मुक्ति को बताया भेद भेद निंदा भी नहीं खतर करती इसको चुराना नहीं होता श्रुति अभेद की प्रशंसा करता है ये नित्य महिमा ब्राह्मण मतलब ये जो ब्रह्म का उद्यापकता का ये नित्य महिमा है हमेशा वो एक ही रूप में रहता है उसको तैयार नहीं किया जा सकता उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता आपको परंतु आत्मज्ञान तो उत्पत्ति भी नहीं है क्योंकि ज्ञान हमेशा रहता है वो आत्मा नित्य प्राप्त वस्तु इसलिए प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है आत्मा सर्वत असंग इसलिए उसको ना विकार किया जा सकता है ना संस्कार किया जा सकता है प्रकार से शास्त्र निर्णय करके दिखाया और श्रुति में है नौ बार बोलते असंग बोलते अनन्वागत पुण्य न पुण्य के साथ उसका कोई संबंध अनगत पापे न पाप के साथ संबंध नहीं है शास्त्र आचरण करने से पुण्य होगा शास्त्र आचरण छोड़ देने से फिर पाप लगेगा दोनों के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है उस आत्म भाव में बैठेंगे तो अत्र पिता पिता का संबंधी कर्म कांडषुप्त में कुछ भी नहीं रहता बस तो के बोला पर इससे ही आत्मज्ञान इसके समान है इसीलिए वो स्तना हो मतलब चोर हो वो चंडाल हो अथवा कोई शंकर जातिक अथवा निम्न हो वो कुछ भी हो उसके साथ उसको, उसको शरीर का धर्म उसके साथ उसका संबंध नहीं है सब सब शरीर का धर्म उससे जाता है इसीलिए जी इस चिंतन करना यही वेदांत के साधन है यही वेदांत के साधन है बार बार अपनी असंभता पूर्णता व्यापकता इसको चिंतन करना और तब तब, तब तो साक्षात्कार हो जाता है फिर मनुष्य संसार बंधन से, से मुक्त हो जाए कर्म संबंधी स्वरूप कर्म निमित्त वर्णादि असंबंध रूपताम च न अभ्यस्य धास्यत बोलते हैं कर्म असंबंधी ही तुम कर्म कर्म के साथ संबंध रखने वाला नहीं तुम हो तुम असंग हो तुम पूर्ण हो तुम व्यापक और कर्म के साथ संबंध रखने वाला तो शरीर है इसलिए शरीर के साथ आत्मबुद्धि आत्म को छोड़ना पड़ेगा कर्म असंबंधी स्वरूपत्तम इसका आत्मा का तथा तो स्वरूप क्या है जिसके साथ कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है हमेशा पूर्ण परिच्छिन्न में कर्म होता है व्यापक में कर्म नहीं होता जड़ की उत्पत्ति होती है चेतन की उत्पत्ति नहीं होती है जड़ की उत्पत्ति होता है चेतन की उत्पत्ति नहीं है इस प्रकार कुछ मुख्य सिद्धांतों के जन्म मृत्यु जरा वर्षा कोई संबंध नहीं है कर्म निमित्त वर्ण वर्णादि असंबंध रूप कर्म के निमित्त जो वर्ण अति इसके साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं न अव्य इस प्रकार नहीं कहती कर्मानी च कर्म साधना चवितादी यदि इशितानि यदि कर्म के निंदा अथवा कर्म साधन से हटाना हमारी अभिप्राय नहीं होता तो श्रुति जो है यज्ञ पविति को त्याग करके संस का विधान श्रुति नहीं करती कर्मा और कर्म के साधन जो यज्ञ पविति है यज्ञ पवित अग्नि जो, जो है ना इस सब को की इच्छा नहीं करती जो आत्मा ज्ञान में इस कर्म का कोई उपयोगी हुआ होता था उपयोगी रहता होता था तस्मात साधन कर्म परित नग तेना, तेना भूंजी था समस्त कर्म को त्याग करके अपनी आत्मा को करना में कट्टा मत करो, कर्म करने के लिए धन चाहिए अनुमान के, के, तो के लिए कोई बहरी साधन की आवश्यकता नहीं है बस केवल आत्मनिष्ठा करके आत्मचिंतन करना आत्मज्ञान के साधन है और कोई भी बाहरी वो की गा आवश्यकता नहीं है इसलिए धन की भी आवश्यकता नहीं है ससाधन कर्म परितग करना चलो साधन से ही कर्म को त्याग करना चाहिए किसको बंधन से मुक्त होने का इच्छा रखने वाले साधु के द्वारा साधन सही कर्म को त्याग करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि परमात्मा चिंतन करना चाहिए कि कर्म जो है परमात्मा अभेदर्श कर्म जो है अभिन्नता के दर्शन के विरोधी है क्योंकि कर्म भेद बुद्धि को बना के रखते हैं और परमात्मा चिंतन अभद्ध बुद्धि को बनाते इसलिए इन दोनों में विरोध है परमात्मा अभेदर्शन परमात्मा के साथ अभिन्नता के चिंतन में ये मैं ब्राह्मण हूं और मैं पर अभिन्न हूँ व्यापक हूँ ये दोनों चिंता विरोधी है इसलिए एक साथ नहीं होता आत्मा च पर ही वही प्रतिपद्त आत्मा जो है, है, है, है।, है, है प्रतिपद ऐसा समझना चाहिए जहा श्रुति लक्षण जिस प्रकार श्रुति ने आत्मा के लक्षण को दिखाया असंग ही अयम पुरुष हो अथवा जो आत्मा अपहत बीरज हो मृत्यु विश्व को इस प्रकार आत्मा, तो तो आत्मा को वर्णन करने के लिए पहले देख कर आया इस प्रकार के आश्रय करके श्रुति वाक्यों को समझ करके उसी भाग में बैठना चाहिए उसी भाग में बैठना चाहिए जब गुरु जी ने इतना बोल दिया शिष्य बोल, तो बोल रहे परंतु देखिए अमर बोल भगवान गुरु देखो हमारी माने सिद्ध माने बाध्य दे, प्रत्यक्ष देखिए जब शरीर में कोई कट जाता है कहीं रही उपजल जाता है तो हमें वेदना अनुभव होती है हम उसको अनुभव करते हैं और हम बोलते हैं कि मेरा शरीर जल गया किसी माने, माने के हम दुख अनुभव करते हैं तो ये तो हम ही करते हैं ना तो ये तो हमारा ही है तभी तो हम उसको प्रतिकार के प्रयास भी करते हैं परश अयम आत्मा परमात्मा तो हमसे भिन्न है क्यूँ अयम आत्मा अपहत पापमा बिजर विश्व को सभी पास सर्व वर्जित गर्व वर्जित सर्वगंध परमात्मा का धर्म क्या है वो तो समस्त सुख दुःख से रहता है और हम तो जो क्या है पाप पुण्य से रहित है उसको शब्द स्पर्श रूपंध से रहित है और हम सबसे जुड़ा हुआ है तो दोनों एक कैसे हो सकता है परस अयमात्मा ये आत्मा जो है शुद्ध है अयम आत्मा अपहत पाप में इसके साथ पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं है और हमें इस बचपन से सिखाया गया है तुम ये काम करो तो पुण्य बन बनोगे पुण्य के बागी होगे और फिर स्वर्ग में जाओगे शुक्र भोगे और तो आप बोलते हो कि तू पाप, पाप पुण्य के साथ संबंध नहीं है वो तो परमात्मा का है मनुष्य का नहीं है जीप का नहीं है भी जर, उसका जरा मृत्यु नहीं हम तो देखते हैं हमारा पैदा होता है हम जरा बालक को प्राप्त करते हैं बुरा होता है मरते हैं ये कैसे बोलते हैं मृत्यु विश्व को आत्मा में मृत्यु नहीं आत्मा शोक नहीं है भी कुछ खाता भी नहीं है उसका भी नहीं लगता सर्वगंध तो रसगंध से रहते है आत्मा का जता तो हमारा जो पंचभौतिक जुड़ा हुआ है हम हम कैसे परमात्मा हो सकते है सर्वस्त स्मृति इस प्रकार से आत्मा का तो ऐसा लक्षण दिखाया गया है और हमारा लक्षण तो बिल्कुल भी पुरित हमें दिखाई दे रहा है तो मैं वो कैसे हो सकता हूँ ये नहीं हो सकता कि अग्नि जो है शीत हो जाए तो बिल्कुल भी शीत और गर्म ये विपरीत है।, है परमात्मा बिल्कुल विरुद्ध लक्षण है तो इस प्रकार विरुद्ध लक्षण वाला परमात्मा मैं कैसे हो सकता हूँ ये होना संभव नहीं है इसका ऐसा बोलने पर उक्त लक्षण है सदिथ ऐ ऐसा भगवान जिद्द माने सर्वश्रुति से समिति सूचा समस्त श्रुति और स्मृति में ऐसा ही सुना जाता है इसलिए कथम तद विलक्षण अनेक संसार धर्म संयुक्त परमात्मा परमात्मान आत्मत्य नाम संसारिण परमात्न अग्निम एवं शीतत्य न जो दो विलक्षण वस्तु है जिसका लक्षण बिल्कुल अलग है एक जन्म मृत्यु जरा वेदि से रहित है और एक जन्म मृत्यु जरा वेदि से ग्रसित है ये दोनों एक कैसे हो सकता है ये दोनों कैसे हो सकता है एक परिचि है और एक व्यापक है एक अशुद्ध से जुड़ा हुआ है और एक पूर्ण शुद्ध है। ये दोनों के अभी एक, एक हो सकता है क्या गुरु जी ये तो नहीं हो सकता है इसीलिए बोलता कथम तब विलक्षण उस परमात्मा से विरक्षण अनेक संसार धर्म संयुक्त संसार में रहने वाले जितना धर्म है सभी धर्म से जुड़ा हुआ परमात्म आत्मत्य न उस शुद्ध परम तत्त्व को और वही मैं अब मैं, मैं, मैं अब शंग, इस प्रकार से कैसे चिंतन करू जैसे अग्नि को शीत के रूप में कैसे चिंतन किया जा सकता है ये नहीं किया जा, जा सकता की अग्नि शीतल है प्रतिपत्ति यहां तक प्रश्न करे शिष्य संसारी चषण सर्व अद्भुत निश्चेष साधन अधिकृत हम संसारी होने के कारण हम कि जो अर्थ काम अद्भुत साधन करके मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा कर्मों करके मुक्ति को प्राप्त चार साधन पुरुषार्थ बताए धर्म अर्थ काम इसे चारों पुरुषार्थो जो है साधन के तरह प्राप्त होता है ये नहीं की मैं जो कुछ नहीं करके मुक्त हो जाए तो हो नहीं सकता है इसलिए जसन सर्व अद्भुत साधन अधिकृत में अद्भुत मत धर्म का मुख्य और उसके साधन में मैं अधिकृत पुरुष हूँ अभुत निश्चेष साधना चाहे अभुत हो चाहे निःश्रेष उसके लिए साधन तो कर्म ही है कर्म और उपासना है इसलिए उसको तो हम करना ही पड़ेगा इसलिए इस को करने के लिए उसको कैसे परित्याग करें परित्या जी ने मैं परित्याग कैसे कर सकता हूँ मेरे को तो कर्म करके और कर्म के द्वारा तो काम का उसको प्राप्त तो करना होगा तो मैं कैसे कर्म के साधन यज्ञ पविता जी को त्याग कर दू शिष्य अपना जो भाव हमारे अंदर बैठा हुआ है जिसको करते के हम हैं और इस भाव को अभ्यस्त है कैसे कर सकते अब देखिये गुरु जी समझा रहे उनको ये हमको समझना है कि क्या हमारी गलती हो रही तम प्रति इस प्रकार कहने वाले शिष्य के प्रति ऐसा कहना चाहिए क्या कहना चाहिए अवोचा, ये तुमने कहा हमाने, माने ये तुमने कहा नापन होने पर मुझे हो अनुभव करता हूँ और वो पीड़ा मेरा है ऐसा हमें अनुभव होता है ये तुमने कहा ना ये कथन तुम्हारा ठीक नहीं है ये तुमने ठीक से नहीं समझ पाया जद अब तुमने कहा क्या दह माने शरीर शरीर जलता है, जदी है, है। है, कट जाता जाता टूट प्रत्यक्ष हम करते हैं, अनुभव होता है। हमें। लगता है कि मैं परेशान हूं ए, ए, तुमने कहा, एक तुम्हारा सही नहीं है क्यों सही नहीं है इसको अच्छी तरह से समझना है दह माने छिद माने वृक्ष उपलब्ध माने कर्मी शरीर दह दहा बेदुना। देखो भाई। हम जंगल में जा रहे हैं अथवा कहीं घर में है कोई कोई व्यक्ति पेड़ को काट रहा है उस पेड़ को काटते हुए हमें दिखाई दे रहा है अथवा कोई पेड़ अथवा मकान जल रहा है कहीं पे वो जल रहा है अथवा उसका कट रहा है कोई वृक्ष काटते हैं उपलब्ध उपलब हो होता है वो वो कर्म तो वो क्या होता है जहाँ पे ये दहन हो रहा है जहा पे ये कट रहा है वो बेदना, जलना वो सब वहीं पे है कर्म ने शरीर कर्म रूपी शरीर में दाह छेद वेदनाया शरीर के जिस जगह पे दहा हो रहा है जिस जगह पे वही पे उपलब्ध हो रहा है उपलब्ध मानवता दहादना जहां पे जलन है जहां पे परेशानी है जहां पे दर्द है वहा पे वेदना है उसको देखने वाले में वेदना नहीं है जिस प्रकार हम सामान्य रूप से यहां तक हम समझ जाएंगे हमारे शरीर की वेदना हो रहा है हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उसको देखते हैं डॉक्टर की वेदना नहीं होती है यदि डॉक्टर के शरीर पर वेदना नहीं होता तो डॉक्टर पूछता है आपको कि पीड़ा हो रहे हैं आपको तो आप क्या उत्तर देंगे मेरे मेरे पेट तो मेरे पैर में में पेट अथवा सर पे लो यानी कि आपका पैर में आपका पेट में अथवा तो आपका जो है सिर में वेदना आदि हो रहा है तो वहां परेशानी है तो वेदना वहां पे है और आप उस वेदना को उपलब्धि करने वाले हो तो आपके अंदर वेदना है कैसे बोल रहे हो जिस प्रकार हमारे हमसे बाहर कोई वस्तु कर जाए पट जाए टूट जाए जल जाए हम उसको उपलब्धि करते हैं हम जब उसको उपलब्धि करते हैं तब तो वो जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे वेदना हो रहा है वो हम समझ रहे हैं परंतु तो मुझमे तो नहीं होता ठीक इसी प्रकार से ये जो जब इस वेदना को तुम उपलब्धि कर रहे हो इसका मतलब जहाँ पे वेदना है वही पे वेदना है मैं उसका अनुभव करने देखने वाला हूँ मैं उसको देखने वाला हूँ मुझमें नहीं है परंतु भ्रांति से हम वहां पे तादात्मक कर देते हैं यही जो है हमारी कमी है क्योंकि शरीर को अपना मान लिया इसलिए इसीलिए दहा आदि वेदना ये चीज को समझना है जहां पे दाह आदि हो रहा है वही पे वेदना है और मैं उसका देखने वाला हूं इसलिए बोलते हैं जत्र ही दाह छेद वाक्रिय जहां पे जलाया जाता है जहा पे छेद किया जाता है इसको आप समझ सकते अच्छी तरह से आज का जो मॉडर्न सर्जरी आदि होता है ना तो कहते लोकल एनास्थेटिक करते हैं यानी कि देखिए जिस जगह पे दाहो अथवा छह दत्वा कुछ ये हो रहा है उस जगह को थोड़ी हमको थोड़ा सा हमको मतलब अनुभूति से थोड़ा हटा दिया जाए तो हम अपने आप अप उसको देखते रहते हैं हमें वेदना की अनुभूति नहीं होती वर्तमान सर्जरी में आप खुद जानते हैं इस चीज कितना डेवलप हो गया कि आपका हाथ में पैर में पेट में कहीं पे कुछ सर्जरी करना है उसको लोकल एनास्टिक कर देते हैं और डॉक्टर पेशेंट के साथ बात करता रहता है पेशेंट देखता रहता है ऑपरेशन हो जाता है यानी कि जिस जगह पे वो बेदना है उस जगह से यदि अनुभूति को थोड़ा हटा दिया जाए तो हमें कोई वेदना नहीं है वो जो है कभी दवाई की तरह किया जाता है कभी मन की दर अपने आप किया जा सकता है जो साधक लोग जो उच्च कोटि के महात्मा होता है मन से अपने को अलग कर लेते हैं इसीलिए दाहे तीन दहादि वेदना जहाँ पे जो दाह तो अपने यहाँ पे दर्द है मेरे को यहाँ पे परेशानी है परन्तु फिर भी मैं अपने में उसका आरोप कर लेता हूँ न वेदना दहादि उपलब्ध रिओ वेदना दह अथवा वेदना को उपलब्ध करने वाले व्यक्ति का वो वेदना नहीं है जैसा बाहर कोई पेड़ काटा जा रहा है उस पेड़ कटने के दर्द पेड़ में हो रहा है मुझे नहीं है वो मैं देखने वाला उसको ठीक इसी प्रकार जत्रही दाह, जहाँ जलन हो रहा है दह वेदना वेदना दहादि उपलब्ध रही जो वेदना और को उपलब्ध करने वाला है उसमें वो नहीं है हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर हमारे यहां परेशानी है उसका दवाई करिए तो कुछ हैं कि कैसे आपने बोला कि वहां पे है और मुझे तो लगता है कि हमें दर्द हो रहा है हमें कहा हो रहा है आपको दर्द कहा आपकी परेशानी है इतनी पृष्ठ जब इस प्रकार पूछा जाता है तो आप न बोलता है सिरसी में वेदना उसी उदर ए बात बोलता है देखो मेरा सर में अथवा मेरा छाती में दर्द हो रहा है तो मेरा पेट में दर्द हो रहा है जहा पे कष्ट हो रहा पे दर्द अनुभव करने वाला स्वयं बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा दर्द यहाँ पे परेशानी है तो ठीक है ये जो है इसको अनुभव करना कोई गलत नहीं है परंतु वहां पे दर्द है वहां परेशानी है मैं उसको देख रहा हूँ मुझ में दर्द या परेशानी नहीं है मैं उसको देखने वाला हूँ मैं उसके प्रतिकार भी चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने सामने में किसी व्यक्ति दुखिया देखने से ठीक है उस दुख का यदि कुछ प्रतिकार किया जा सकता है, तो हम प्रतिकार भी कर सकते हैं उसका परंतु समझ के ये वेदना आदि ये दुख आदि का मैं उपलब्ध करने वाला हूँ ये दुख आदि मेरे नहीं है मैं इसको देखने वाला मात्र इसलिए बोलते हैं पे नीरसी में वेदना सर तो में अथवा छाती में अथवा पेट में इति वा जत्र वहा जहाँ पे वेदना कष्ट हो रहा है तथ्य व्यापति जो हाथ हो रहा है वही तो बोलता है न तो उपलब्धरी वो वो ऊपर कर रहा है जो उसमें नहीं है दर्दो, अपने बोलता भी है। तो भी है परंतु फिर मैं परेशान हूँ मैं दुखी हूं। मैं दर्द को देख रहा हूँ उस दर्द को समझ रहा हूँ और उस दर्द के प्रतिकार भी के भीत परंतु मुझे शायद उसका संबंध नहीं है ये बात है क्योंकि जिस कुर्सी में मांडीजी जिस मकान में हम रहते हैं वो तो मकान टूट जाए मकान में कुछ कमी आ जाए हम उसको रिपेयर करते हैं उसको थोड़ा है, है। इसमें कोई अपराध नहीं है मैं जानता हूँ मकान से सर्विन्न हूँ मकान के किसी भी धर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है जहाँ पे मैं बैठा उस आसन के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है ठीक इसी प्रकार से जिस शरीर में बैठ करके मैं व्यवहार कर रहा हूँ शरीर की कुछ कमी हो शरीर में कोई पीड़ा आदि हो रहा है उसका अनुभव करना और फिर इसका कुछ प्रतिकार करना परंतु देखने वाला हूँ पेशेंट के साथ तादात में नहीं करता जानते हैं कि उसको पचार करने है इसलिए किसी प्रकार से मैं उसको उपलब्धि करने वाला हूँ और उसको प्रतिकार करना चाहता हूँ इस प्रकार से उसके साथ अपने संबंधों को छोड़ देना है इस प्रकार से करना है तो ठीक है मैं दूसरे व्यक्ति को मदद करता हूँ कर उप, उपदेश दहादि आश्रय न उपदेश दहादि आश्रय बदल बोलते हैं यदि उपलब्ध रि वेदना यदि उपलब्धि करने वाले नहीं वेदना होता वेदना के निमित्त होता है तो वेदना के आश्रय के रूप में जो है शरीर को नहीं कहा था। वो ये कहता की मुझे ही तो छोटा बच्चा जो ऐसा बोलता है वो पता नहीं पता समझ नहीं पाता नहीं मुझे परेशानी है मैं क्या करूँ परंतु जो समझदार व्यक्ति है वो स्पष्ट बताता है मेरे को कहा परेशानी हो रहा है किस प्रकार की परेशानी पे पे हो रहा है बता है, बता देता जो जिस प्रकार की परेशानी वो उसी का ही है उसको मैं उपलब्ध करने वाला हूँ मैं जानने वाला समझने वाला हूँ इसलिए मेरा उसके साथ संबंध नहीं है मैं उसको देखने वाला उसका प्रतिकार भी मैं कर सकता हूँ उसका प्रतिकार करने वाला हूँ कि रोग रोग का प्रतिकार नहीं कर सकता है रोग का प्रतिकार तो जुस्सा ही करते हैं इसीलिए उसमें प्रतिकार करने भी कोई अशुभ मतलब अपराध नहीं है परंतु तो जान करके समझ करके तो शरीर और शरीर के धर्म के साथ तीनों काल में हमारा कोई संबंध नहीं है जैसे, जैसे आँ, आँख कैसा है? वो आंख अपने, अपने, अपने, अपने आप अपने को देख नहीं सकता आख अपने आप, आप अपने को देख नहीं सकता यदि आंख को अपने आप अपने को देखना होगा तो क्या करना पड़ता है दर्पण रखना पड़ता है ऐसा तो दर्पण माध्यम से दिखता है, ठीक इसी वेदना पे, पे तो उस, उस के स्थान अपने आप उसको नहीं देख सकते हैं वेदना तो को देखने वाला वेदना को समझने वाला वेदना से भिन्न नहीं होता है इस प्रकार कोई भी आंख अपने को नहीं देख सकते हैं कान अपने को नहीं सुन सकते हैं अपने में अपने का व्यापार नहीं होता कभी भी मैं कितना भी अच्छा नृत्य करने वाला हूँ हमको कोई कहे कि अपने कंधे को नृत्य करके दिखाओ नहीं कर सकते होना संभव नहीं है इसलिए तस्मात दाह छे दादी समान आश्रय तेना उपलब्ध्य मान दहात है क्योंकि जहाँ पे दह छे दादी है वही पे वेदना है उसको देखने वाला उससे भिन्न होता है जहा पे आग लगी वहां पर पे, पे वेदना है उसको देखने वाला उसको भिन्न होता है व्यवहारिक जगत में ये अनुभव आता है इसलिए तस्मा दह छेद आदि समान आश्रय तेना दाह और छेद जहाँ पे हो रहा है उसी समान आश्रय में रहने वाला कौन है वो वेदना उपलब्ध मानवता उसी और जगह पे हमारे वेदना उपलब्धि भी होती है इसलिए कर्म होते इसलिए दहादी एक हमारे सामने विषय बन गया है वो मुझ में नहीं है मैं उसको देखने वाला हूँ इस प्रकार समझना चाहिए स्था ये वेदना आदि भाव रूप है मतलब आपको अनुभव में हो रहा है को भाव यदि अभाव होता तब उसके लिए आश्रय आवश्यकता नहीं होती देखिए भगवान भाष्य कर ये नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं है बोल है है कि हाँ, शरीर और और उसके धर्म है, और ये एक भाव रूप रूप अभाव नहीं है। मतलब तो भाव किसी किसी रूप कोई, तो को तो कोई ना कोई आश्रय चाहिए भाव रूप्रया उसको जो है कोई ना कोई आश्रय में होगा तंडुल जैसा कि चौल पगे तो पकता है, है, है, है उसका चावल मैं मैं उसको पकाने वाला हूं। यहां पे हमको समझ में आ जाता है। चावल को पकाने वाला हूँ इसीलिए वो तंदिर वो गर्म हो रहा है वो थोड़ा नाच रहा है फिर वो नरम हो रहा है वो वहां पे है मैं इन सबको देखने वाला हूँ इन सबको जानने वाला हूँ तो वो मुझे नहीं है वो मुझे नहीं है। एक एक दृष्टांत दृष्टांत देकर समझाया को दिया और दृष्टान दृष्ट व्यवहारिक दृष्ट तो अपना शरीर में में है दृष्टांत एक बाहरी पेड़ काटना और बाहरी चावल को पकना इस सबको जैसा होता है वो हम अनुभव करते हैं क्रिया वहां पे हो रहा है मैं पकाने वाला हूं मैं पकने वाला नहीं हूं मैं पाक को जानने वाला हूं मैं अपने आप नहीं पकता हूँ इसलिए जैसे वहां पे हम पकाते हैं तो हम नहीं पकते हैं हमें वो नहीं अपने कोई ना कोई आश्रय नहीं रहता है और निराश्रय नहीं रह सकते हैं जैसे चावल के पकना आदि था वेदना समान आश्रय एवं तथा संस्कार से इसलिए वेदना और वेदना के संस्कार जहाँ पे वेदना हो रहा है उसका संस्कार भी वही है को को तो मतलब काम अनुभव हो रहा है जहाँ पे कुछ दाह क्रिया आदि हो रहा है वही संस्कार भी होता है तो हाल तो इसीलिए हमेशा ये समझना है कि शरीर में दाह वेदना आदि वार्थक आदि जो भी कुछ है तो और उसका संस्कार उसका संस्कार मतलब मैं शरीर हूँ मैं बुढा हो गया हूँ मैं काम नहीं कर सकती जो संस्कार हमारा मैं काम करता हूँ उसी जगह पे आत्मा में न क्रिया है ना आत्मा में कोई संस्कार है आत्मा संस्कार जो तो वस्तु नहीं आए क्योंकि सर्वथा अकेला है और असंग है संस्कार करने वाले तो शाम करने वाले के लिए साबुन के साथ कपड़े का कुछ संबंध चाहिए परंतु आत्मा तो असंघ है ना उसमें कुछ डाला जा सकता है ना कुछ निकाला जा सकता है और है भी नहीं ऐसा कुछ चीज फलो तो क्या होता है और जहां वो है, उसको ऐसा ही देखना चाहिए जिस समय आपका मन उसको स्मरण कर रहे हैं उस समय वेदना की उपलब्धि होती है मान लीजिए उसी समय कोई एक आपको हाथ पैर में कहें तो थोड़ा दर्द हो रहा है आप पैकृत भी देख रहे थे अचानक टीवी में ऐसा कोई वस्तु आया जो आपका मन को बहुत आकर्षित करता है तो जैसे मन का आकर्षण तो टीवी की ओर चला गया तो वेतना अथवा बिखार उसको वहां पे रहने पर भी उस तत्काल उस समय के लिए हमें अनुभव नहीं हो रहा है जैसे फिर मन यहाँ पे आके आद्यात्म कर लेते हैं तो फिर हमारी है, ऐसा करके मनुभव करते हैं, हैं स्मृति समान जिस समय मैं वहां पे मन लगाता हूँ जिस समय उधर मन जाता है उस समय उपलब्धि उपलब्ध होता है जिस समय नहीं उसका उस मन उधर नहीं जाता है उस समय विषय उपलब्धि नहीं कर सकते है। होते हुए भी मन अन्य जगह पर चला गया हमारे सामने कुछ घटना हो गया हम बोलते हैं मुझे तो देखा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो गया क्यों मन दूसरे जगह में चले जाते हैं इसीलिए हम मन के द्वारा उसको उपलब्धि करते हैं किसी जगह पे कुछ घटना हो रही है और मन अथवा इंद्रियो के द्वारा उसको उपलब्ध करते हैं वो हमारे साथ उसका संबंध नहीं है इसको क्योंकि हम व्यवहारिक जगत में देखते हैं समझते हैं परंतु भ्रांति से ये मुझ में है और हम दुखी हो जाते हैं ये जो है ये हमारी एक अभ्यास बन जन्मांतरिक संस्कार से अभ्यास बना हुआ इसको छोड़ना है बोलता है, भिशे। भिशे अच्छे। अच्छे। इसके बोलते हैं स्मृति समान काल एवं उपलब्ध मान वेदना समान आश्रय से उसके हमारा देश इसी के कारण से ही होता है तन निमित्त विषय निमित्त से विषय के प्रति हमारा देश भी उत्पन्न होता है क्यों और तो देश कहाँ पर रहता है संस्कार समान जिस जगह पे आपको चुप्पी दिखाई दिया उस जगह पे आपको आत्मा के साथ हमारा राग भी नहीं हो सकता है देश भी नहीं, तो नहीं हूँ मैं तो अच्छा बुरा समझने वाला अच्छा बुरा जहाँ पे है उसको देखो अपने में नहीं देखना है उसका विश्व देश हो अपनी संस्कार समान आश्रय को समस्कार मतलब जहाँ पे वो वस्तु है उस जगह पे उसका बोध होता है उस जगह पे उसका अनुभव आता है और मन जब उसको हम पे लेते हैं, तभी अनुभव तो होने वाला नहीं है, जो है एक के से समझा रहे हैं कि तथा जम इसी को जो है शास्त्र कार्य के द्वारा कहा गया देखो ये कहाँ पे रहते है रूप संस्कार अभयो शदा। तो रूप संस्कार ये कहा रहते हैं किसी रूप किसी द्रव्य का आश्रम में रहता है और संस्कार बुद्धि में अंत में रहते हैं इसी प्रकार से राग देश भय च वो उसी का बुद्धि का आश्रम में रहते है गृहते ध्री बुद्धि जब पे जाते हैं तो हम हाँ है। ज्ञाता है। में, है। में नहीं है ज्ञाता जानने वाला तो भय को जानता है ये मेरा भय का कारण है इसीलिए मुझ में मन में भय हो रहा है कि मैं पैदा हूं मैं मर जाऊंगा ये सब भय की अस्थाय बुद्धि है मन ही है मुख्य रूप से ये सारा चीज को संबंध करने वाला ये मैं दुखी हूं वेतना हो रहा है पैर की उंगली में और मेरा मैं तो जब मेरा दर्द हो रहा है मैं क्या करूं मैं तो दुखी हूं ये बोलते हैं मैं के साथ संबंध करा देता है वो मन इसलिए वो बीच में जदि मन के फंक्शन थोड़ा हट जाए मन के फंक्शन को थोड़ा देखते हैं दर्द हमको परेशानी नहीं करता परंतु मन जैसे ही मैं दुखी हूं ऐसा हो जाता है रूप और संस्कार रूप और संस्कार ये सब जहां पर वो लोग है राग देशो भय जज राग देश भय जहाँ पे है वो सब जो है बुद्धि वो हमेशा ही शुद्ध है हमेशा भय और अभय रूप में है उसके अंदर ये सब चीज़ उसके अंदर है ही नहीं तब तो प्रश्न होता है कि ये जो बुद्धि रूप आदि का आश्रय मन है ये कैसे पता लगा आपको हम देखते हैं शास्त्र भी बोलते हैं कि मश्रूप आदि और संस्कार में रहता है कि था था देखो शास्त्र ने क्या दिखाया जत्र काम आदय पे ये भोग इच्छा काम क्रोध लोभ मुह इच्छा घृणा मत्स्य मद मत्सद ये सब पे कहा था। किस स्थान पे रहते हैं वो कामा भी कहाँ पे रहते हैं कहा बंधन के हेतु होते हैं सर्व मन श्रुति ऐसा बोलते हैं काम भी भी बोलते हैं है यहाँ पे कि काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्री ध्री लज्जा भय ये सब जो है बुद्धिमत्ता ये सब मन की विकार है इसकी श्रुति बुद्ध के द्वारा बुद्धि में ही है ऐसा दिखाया गया है तथी वह रूप आदि में जो रूप आदि संस्कार इसीलिए वो आत्मा में नहीं है इसको जानना अथवा तो समझना चाहिए फलतो कभी भी ये राग देश बान हूं मैं मन से जब तक राग देश नहीं जाता तब तक आत्मा समझ में नहीं आता वो मन तो और केवल इतना ही नहीं प्रमुद्रह्मता है जिस समय जिस चन् में हमारे हृदय अस्तित जो वासना से हम मुक्त हो जाता है उसी समय ही हम संसार बंधन से मुक्ति का अनुभव करते हैं सर्वे प्रमुख जनते कामा जस वासना जिस समय हम उसको छोड़ देते हैं उस समय हम मुक्ति का अनुभव करते हैं इसीलिए गुरु महाराज जी का वासना और नाश से कनी मनुष्य मुक्ति से कनी वासना की नाश जिस चरण में आपको हो जाए समय आप अपनी मुक्ति तो मुक्तता जीवन मुक्तता के आनंद का अनुभव कर पाओगे वैराग्य शाम तो तो इसके साथ इसलिए जरूरी है वो इसलिए कश्मीर रूपानी प्रतिष्ठित कामांज अश्वर स्थित तीर्ण है जिस समय सुसुक्त अवस्था में जाता है उस समय हृदय की सारा शोक से जैसे ही तो लोग गहरा नींद में जाने के लिए नींद की गोली खाते हैं क्योंकि तब क्या जब सो जाएगा तो तादात्मता छोड़ जगह रहेगा तो मन फिर तादात्मा कर लेते हैं जैसे मन तादात्मा ता छोड़ देते हैं तो उसका अनुभव नहीं होते जीते जी जबते जबते हम ता को छोड़ सकते हैं तो हमारे पास कोई शोक नहीं है सर्वान्दय असंगो हि अय पुरुषे सपुर असंग तद अश अति वह अत्य आनंद पूर्ण रूपये इसमें सुख आदि नहीं दुख आदि नहीं इस प्रकार है इत्यादि विकार के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है उसी को यहाँ पे स्मृति के स्मृति वाक्य अभिकार जो आत्मा सर्वध अभिकारी है अभिकारी मतलब सुख दुख दोनों ही आत्मा में नहीं है अनादित निर्गुण आत्मा निर्गुण है अच्छा बुरा राग देश ये भी नहीं है इच्छा देश आदि समाचारों में क्षेत्र का धर्म है ये क्षेत्र का धर्म नहीं है इस प्रकार से अलग करके भगवान श्री कृष्ण आपने आप दिखाते हैं भगवदगीता में इसलिए क्षेत्र से वह विशेष धर्म न आत्मा ने आत्मा का धर्म न स्मृति इस प्रकार स्मृति शुद्ध दोनों से ही कर्मस्थ एवं अशुद्धि न आत्मस्थ इसलिए सारा अशुद्धि जो है कर्म में ही है और आत्मा के साथ कर्म का कर कोई संबंध नहीं है इसलिए आत्मा में कोई अशुद्धि भी नहीं है ये यज्ञ प्रवृति ले करके जाग जग्ञाति कर्म करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा ये नहीं है आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है पर मानसिक अशुद्धता को हटाने के लिए मन को थोड़ा व्यापार चाहिए परंतु वास्तविक आत्मा में कोई अशुद्धता कभी भी नहीं है इस प्रकार से जो चीज जहाँ पे है उसको उसी रूप में, उस में उसके साथ हमारी संबंध नहीं है उसकी अच्छा ही बुराई से आत्मा में कोई अच्छा बुरा बढ़ने वाला घटने वाला नहीं है आत्मा तो सर्वथा असंग है आत्मा बढ़ने वाला घटने वाला सुधरने वाला बिगड़ने वाला दृष्टि कुछ भी नहीं आत्मा आत्मा हमेशा एक रूप है इस प्रकार से जहा जहाँ पे जो चीज है और जैसा है उसके उसी रूप में देखना समझना सीखे तब ठीक है उसका प्रतिकार भी हो जाता है परंतु उसके साथ तादात्म न करें इस प्रकार व्यवहार करते करते करते करते धीरे धीरे तो हमारा मन निश्चय कर लेता है कि मैं तो सर्वदा असंग हूँ पूर्ण व्यापक हूँ इस प्रकार अब जो है थोड़ा बहिराग काम कर दूसरे को देख लेते हैं हाँ। दस हो गया था। भी हो गया गया था था भी ना और ये नाम की हाँ। चार हाँ। तो तो संसार जो है अनाद इस परंपरा के पुण्य कर्म करके कोई अच्छा भोग मिल जाएगा मूर्खो वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो भोग हमारे लिए भाभी प्रतिबंधक होता है और वो भाव भोग जब तक पूरा नहीं होता तब तक मुक्त तो नहीं हो सकता इसीलिए ये पुण्य आचरण करते समय भी बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए आगे देखिए ये बहुत बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखते हमारे बोलते हैं ये भी शिखर नि छंद है र अभसार विषया मुशे को भेद त्यजति न जनो जयम व्रजन स्वतंत्र दतुपरीताय मनुष् स्वयं त्यक्त ये, ये अनुभव में आता है अवश्य जाता चिरा तर मुशी विषया वियोगी स्तजति न जनो ज क्षय मनुष्य बिदधति स्वतंत्रता देखिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन में अनुभव है कि चाहे हम कितना भी महंगा सामान इकट्ठा कर ले परंतु कुछ समय भोग करने के बाद उचित तो विषय तो को, छोड़ जाएगा जाएगा। तो को छोड़ना पड़ेगा छोड़ तो कुछ दीर्घ काल तक अपने पास रहने पर भी वो अवश्य वो नाश हो जाएगा इस विषय में कोई संदेह नहीं है जब हम इस जानते हैं तब इस वियोग में क्या नुकसान है? प्रत्येक मनुष्य का ये, ये अनुभव है और समझता भी है तो विषय मुझको छोड़ के जाए इसकी अपेक्षा नहीं करके मैं ही विषय को छोड़ क्यों नहीं सकता हूँ जब उसको जाना ही है, उसको स्वभाव है तेजती न जन क्यों स्वयं अमोन स्वयं कथम स्वयं नमोन कथम क्यों करे क्योंकि देखिए ये चीज यदि मैंने कोई महंगा चीज लाया अनुभव के लिए उपभोग के लिए परंतु यदि वो बिगाड़ जाता है तो हम दुखी हो जाता है व्रजंत स्वतंत्र अतुल मानुषक जब विषय अपने स्वतंत्र रूप से चला जाता है तो तो वो हमारे लिए दुख के कारण हैं परंतु वही चीज मैं पहले मन साथ समा उपशांतिक अनंत सुख को हमारे अंदर उत्पन्न करता है कि अद्भुत श्लोक जो है देखिए सभी व्यक्ति का यह अनुभव में आता है सभी व्यक्ति का अनुभव में है ये वो क्या अनुभव करता है कि आपने बैंक में आपको पैसा रख करके सोचते है वो हमारे काम आएगा उसका जो सुख होता है परंतु उसी पैसा को एक अच्छा काम में लगा करके किसी दूसरे के सुख में हित में लगाया उसमें आपका क्या सुख होता है एक बार करके देखिए इसी प्रकार सभी विषय में सभी विषय में विषय हमको छोड़ के जाएगा ही जाएगा अथवा हमको तो छोड़ना ही पड़ेगा एक न एक दिन यदि विषय हमको स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से छोड़ कर चला जाए उससे मन को बहुत दुख होता है परंतु वही चीज को मैं जो अपनी चिंता के दरा अपने विचार के द्वारा उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देता हूँ और सम्र अनंत सुख देता है मन को देखो जो है समात्मक सुख विषय को जो है मैं अपने दुष्ट के हित में लगा दिया कितना लाभ हो रहा है वहां पे उसके लिए सुख कारक होता है ये चीज जो है है थे ना मनोवृत्ति अलग है, इनका दृष्टांत बहुत सुंदर दिया ये अवश्यम उसे तब विषय लंबा समय भोग करने के बाद निश्चित ही अलग होकर चला जाते हैं तो जब वियोग होगा ही होगा इसमें क्या भेद है कि विषय हमको छोड़ के चला जाए और मैं विषय को छोड़ दूसरे क्या भेद है विषय तो जाने वाला है परंतु तो भेद क्या है देखो मनोवृत्ति में अनंत परिवर्तन आ जाता है यदि विषय स्वतंत्र अपने आप खराब होकर के बिगाड़ करके हम चल हो, हो जाते हैं तब क्या होता है कि हमारे मन को बहुत परिताप देता है बहुत दुख देता है परंतु तो वही विषय को स्वयं त्याग तय यदि अपने आप इसको त्याग कर सकते मन से उसके प्रति कोई भावना नहीं रखते तो कहता है सम सुखम अनंतम अपार समुभविंता जो जो मेरा दुख और वो जाएगा उसको प्रोटेक्शन के लिए चिंता ये सारा हमारा होता है परंतु वही में जब उस वस्तु से बस वस उस किसी दूसरे को दे दे इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है जैसे ही हमारे मन में ये भाव आ जाता है तो सारा चिंता चला जाता है एक समात्मक सुख एक शांति मतलब उस वो अपने आप अप करने से देखो सुख भगवान हमारे अंदर दिया हुआ है और सुख प्राप्ति की उपाय भी हमको भगवान बता दिया है परंतु हम उस विषय को पकड़ के रखना और मैं को ठप्पा लगाना बस हम दुख अपने आप बुला लेते हैं जो ही प्रारब्ध के हिसाब से अपने पूर्व तो के हिसाब से यदि हित के लिए उसको लगा आपका सुख और बढ़ जाएगा आप निश्चिंत होकर के जी पाएंगे ये जो है क्योंकि हम जानते हैं उसको मैं ले भी जाऊं अथवा कहीं रख भी दू उसका समय दिन चला जाएगा हमसे उससे अच्छा है समय रहते रहते मन त्याग करके मुखी होते जाएंगे ये प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का अनुभव है इसलिए इस प्रकार से दीर्घ साल भोग भी एक दिन निवृत्त अवश्य भावी है कारण की विषय का स्वभाव है अना जाना इसलिए हो जाए तो है है। आप हमारा आसक्ति मन से नहीं गया इसीलिए हम मन को अत्यंत दुखी बना देता है और यदि उससे मन ऊपर उठ जाता है उपर मैं अपने आप उसको त्याग कर देता हूं हमें समात्मक सुख मिलता है प्राप्ति मिलता है दे, देखना द्वेष करके करेंगे तो उसमें एक द्वेष करके किसी वस्तु को त्याग करना एक भाव होता है और ये तो चीज है ये वैराग्य के विषय है कैसे वैराग्य आएगा संसार से देखो तुम सुख चाहते हो तुम सुख ढूंढ रहे हो सुख तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है परंतु तुम उसको दुःख में बदल लेते हो तुम्हारे पास जो वस्तु है उस वस्तु की उपयोग रहते रहते, किसी के अनिवार्य है तो स्वतंत्र तो रूप अप से तो अपने आप अप पहले से छोड़ देंगे तो अनंत सुख प्राप्ति होता है समूप सुख प्राप्ति होता है ये यहाँ पे गंत का कहना चाहता है फिर आगे और बोलता देखिए ये ज पीधना नेकांत निष्प्रि संति दृढ़ प्रत्येक छा मरी ख्रनि पर न शक्ता वह ब्रह्म ज्ञान विवेक निर्मलिया कुरुष्क जन्मुंचती उपभोग भंज अभी धना नेत पुराण परम तक तुम नक्ता व्यम ये भी देखिए क्या सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु इसमें बताया भगवत प्राप्ति की इच्छा से जब विवेक निर्माण हो जाता है बोलते हैं ज्ञान विवेक निर्मल निर्मल भगवत प्राप्ति की इच्छा से से कितना दुष्कर काम को आसानी कर लेते हैं। अहो मतलब जो काम करना बहुत कठिन है तो उसको कितना आसानी से कर लेते हैं वो क्या आसानी से कर लेते हैं जद जेतु क्योंकि जो एकांत रूप में निष्प्रिय हो जाते हैं वस्तु के प्रति निष्प्रिया होकर के उपभोग भांजी धनानी अपनी उपभोग करने जो कुछ है धन दौलत आदि है ना उसको भी वो क्या करता है उच्चती परितग कर देता है त्याग कर देता है ये चीज है क्यों भगवत प्राप्ति की, तो तो की इच्छा से उस निमित्त से जब अंत करण निर्मल हो जाता है क्या दुष्प दुष्कर्म कुरंती और दुष्कर् काम को कर देता क्या है क्या क्या दुष्कर् कम है चतमुन चत जो छोड़ देता है उपभोग को धनानी जो धन वस्तु उसको क्या अत्यंत होकर के उसके छोड़ देता है इस समय क्या कुछ काम नहीं है इससे भी अधिक शुद्ध मुझ भगवत नाम के आनंद में होता है तो इस समय क्या करें और सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं कल ये वस्तु मुझे प्राप्त होगा आगे इस समय नहीं है मैं प्रयास करूंगा तो प्राप्त होगा इतना आशा मात्र को भी छोड़ नहीं पाता यदि वस्तु होता तो उसको, लग तो तो हो उसको लेकर है। है, अन्न पुरा संप्रति ना नाप्त उदर प्रत्यन जो प्राप्त नहीं है न पूरा न संप्रति ना, ना, ना पहलेता न अभी है आगे होगा कि नहीं होगा कोई निश्चय भी नहीं है बस बस मन में एक आशा बना करके उसी को के, भी आओ, परम तुम ना हो उसको उसको रखते हैं हम लोग तय नहीं कर सकते अपने को भी उसी कैटेगोरी में रख करके विद्या राम नमनी बोल रहा है की आया थे वो गहने पुरुष को देखे हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है क्या हम लोग जो है जो पहले हमारे पास नहीं था और अभी भी नहीं है और आगे प्राप्त होगा कि नहीं होगा इस विषय में कोई गारंटी भी नहीं है बस परंतु उसकी आशा को भी उसकी प्राप्त की इच्छा को भी हम मन से अलग नहीं कर पाते हैं और उसमें फंसा रहता है संसार पर उस उच्छा को लेकर के मरते हैं एक शरीर प्राप्त करते हैं फिर कुछ उच्चा को लेकर के मरते एक शरीर प्राप्त करते हैं इस प्रकार से जन्म मृत्यु चक्र में अहरनीश घूमते रहते हैं लगातार इस चक्र में घूमते रहते घूमते रहते या इसका मतलब ये जो एक व्यवहारिक शक्त और हम अनुभव भी करते हैं फिर भी इससे बाहर नहीं आ पाते यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है की अच्छा को यहाँ पे ग्रंथकार दिखा रहे देखिये कितना चीज को राजा थे अपने आप और इसके अनुभव विषय को कितना हमारे साथ उसमें से मतलब तो दिखा करके हमको समझा रहे देखो ये स्थिति है तुम ये करके देखो तुम्हारे आनंद कितना अधिक होगा जो तुम समझ नहीं पाते इस समय तुम सोचते हो कि इसको कर है परंतु के में आने से कितना आनंद होता है वो जिसने किया उसको समझ में आता है उसको समझ में आता है जब हमारे लिए अनिवार्य है उसको जाना ही है एक दिन और दूसरी बात ये देखिए क्या दिखाया कि जिसके पास व्यक्ति वस्तु है वो उसको छोड़ करके खुश हो रहा है और हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त हो जाएगा उस आशा को पकड़ हम दुखी करके जी रहे हैं सामान्य मनुष्य में में और विवेकी विवेकी व्यक्ति भिन्नता भिन्नता है तो इसलिए हमको जो है इस प्रकार से चिंतन करके आगे चल के व्यवहार करना चाहिए हमारे व्यवहार ऐसा होना चाहिए आदि विशा दुर्तन बड़ा सुंदर है धन्यानं धन्यान गिरी कंदरी ज्योति वशता आनंद शुक्र पिबंध शकुना निशंक अंक निशंक अंक केशया कस्म तो मन रथोपर मनोरथोपर चित प्रसाद बात क्रिया का नेली कौतुकजुषा आयु परीय धनम गिरी ज्योति परम ज्योतिपरम ध्याता शुकण पिबंकी शकुना निशंक के अंकशे अंकेश अस्माक मनोरथो पर चित्र कानूषा कल करेंगी इसका अर्थ ठीक है अच्छा मैं छह बजे आज, आज तुम्हारा तो क्लास भी है याद ओम पूर्ण मद पूर्ण मित्र पूर्णस्पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति श्रांति हर ओम नारायण नम नारायण